शायद महाभारत में ये श्लोक है जो अब सुनाने वाला हूँ कंफर प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमन किन्नु मे पशुधिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुष रिति को प्रतिदिन अपना जीवन का परीक्षण करना चाहिए क्या परीक्षण करना चाहिए क्या मैं पशुओं के तुल्य हूं अथवा सत्पुरुषों के तुल्य हूं मेरा जीवन पशुओं जैसा है या महापुरुषों जैसा है ऐसा अपना परीक्षण हर रोज करना चाहिए तो ये श्लोक बताता है कि आत्मनिरीक्षण सबको करना चाहिए कल भी थोड़ा सा मैंने निवेदन किया था जो व्यक्ति वास्तव में ईमानदारी से अपनी उन्नति करना चाहता है उसे अपना परीक्षण प्रतिदिन करना चाहिए स्वयं करना चाहिए बहुत प्रकार के लोग हैं संसार में कुछ वास्तव में अपनी उन्नति चाहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्नति करना नहीं चाहते बस दिखावा करते हैं लोगों को लगना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं फिर अंदर क्या है वो उनको बताएं। बाहर से दिखावा करते हैं हम बहुत अच्छे हैं तो ऐसे सब प्रकार के लोग हैं तो ये नियम उन लोगों के लिए है जो वास्तव में उन्नति करना चाहते हैं अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं अपने जीवन में गुणों का विकास करना चाहते हैं तो उनको अपना परीक्षण निरीक्षण स्वयं प्रतिदिन करना चाहिए और कल भी मैंने निवेदन किया था कि ये निरीक्षण पूरे दिन चलना चाहिए हर समय व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं क्या बोल रहा हूं क्या काम कर रहा हूं मेरे मन में मैं कौन से विचार उठा रहा हूं अब थोड़ा भाषा को बदल लीजिए पहले तो लोग सामान्य भाषा यही बोलते हैं ना मेरे मन में कौन से विचार आ रहे हैं अब ये भाषा नहीं है अब इसको ठीक करेंगे कोई विचार अपने आप नहीं आता विचार अपने आप कोई नहीं आता हम ही विचार लाते हैं तो भाषा को थोड़ा बदलेंगे तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा एक व्यक्ति कहता है मैंने गलती कर दी दूसरा कहता है मुझसे गलती हो गई दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है ना बस यही अंतर यहां पर भी विचार आते हैं और विचार मैं लाता हूं वैसा ही अंतर यहां भी जो ये कहता है कि विचार आते रहते हैं। तो वो विचारों को रोक नहीं पाएगा उसकी मानसिकता ये बनेगी कि विचार तो अपने आप आते मैं तो लाता नहीं अब जब मैं लाता नहीं तो रोकूं कैसे मेरे अधिकार में नहीं उसकी मानसिकता ऐसी बनेगी और वो विचारों को नहीं रोक पाएगा और जो ये सोचेगा विचार मैं लाता हूँ वो सोचेगा कि जब मैं लाता हूँ तो रोक भी नहीं सकता मुझे रोकना भी चाहिए फिर वो थोड़ा आगे बढ़ेगा रोकने के लिए प्रयास भी करेगा और वो मेहनत करके एक दिन रोक भी लेगा तो इसलिए भाषा को भी थोड़ा बदल लेंगे दिन भर सावधानी से अपने मन का परीक्षण निरीक्षण करें मैं कौन से विचार मन में ला रहा हूं सारा दिन सावधान रहना पड़ेगा कैसे जैसे, जैसे आजकल आपने देखा होगा नगरों में जो जो सोसाइटीज होती हैं वहाँ पर एक गेट कीपर होता है वॉचमैन जो खड़ा रहता है ड्यूटी पे और जो भी व्यक्ति सोसाइटी में आता है उसको चेक करता है सारा दिन वॉचमैन वहाँ चेक करता है कौन आया कौन गया उसकी एंट्री लिखवाता है लिखो यहाँ कहाँ से आए नंबर लिखो मोबाइल नंबर लिखो एड्रेस लिखो किससे मिलना है उसका नंबर लिखो कौन से मकान में जाओगे वो एड्रेस लिखो पूरा चेक करता है उसको तो जैसे वॉचमैन गेटकीपर वो हर आने जाने वाले को चेक करता है सबका ध्यान कर ध्यान रखता है कोई गलत आदमी नहीं घुस जाए सोसाइटी में तो ऐसे ही वॉचमैन की तरह हमको अपने मन में जो हम विचार लाते हैं वॉचमैन की तरह देखना पड़ेगा हम कौन सा विचार ला रहे हैं ये ठीक ला रहे हैं या गलत ला रहे हैं ऐसे उसकी तरह चेक करना पड़ेगा वहाँ तो चेतन मनुष्य आते रहते हैं यहाँ आते नहीं हैं यहाँ तो हम लाते हैं इसलिए हमारे अधिकार में है कौन सा विचार लाना कौन सा नहीं लाना उसको पूरा चेक करना और जब पता चल जाएगा कि हम तो गलत विचार कर रहे हैं उसको वहीं रोक देना ये कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा सुबह जब से नींद खुलेगी तब से शुरू होगा और रात तक तब तक चलेगा जब तक नींद आ ही जाएगी छः घंटा सात घंटा सो गए सो गए ठीक है तब तो ठीक है कोई बात नहीं पर जैसे ही जागेंगे सुबह ये काम शुरू हो जाएगा और सब विचारों पर पूरा चेक नज़र रखनी पड़ेगी कौन सा विचार आ रहा है मतलब हम ला रहे हैं और कौन सा लाना है कौन सा नहीं लाना पूरा निरीक्षण करना पड़ेगा तब तो आपको ये समझ में आएगा कि मन जड़ है मैं मन में विचार उठाता हूँ मैं इन बातों को ठीक कर सकता हूँ मैं इन दोषों को दूर कर सकता हूँ तब ये हिम्मत आ जाएगी जी सर रात भर हाँ तो जब आप रात को सोने से पहले जो विचार करेंगे वो आपको फिर सोने नहीं देगा हाँ तो दो दो घंटे लोग जागते रहते हैं हाँ हाँ अगर सोने से पहले वो विचार करेंगे वो नहीं चलता नींद आ जाएगी वो बंद हो जाएगा उसका प्रभाव रहेगा विचार नहीं चलेगा अगर आपको नींद नहीं आई, तो विचार चलेगा नींद आएगी तो विचार बंद हो जाएगा हैं? नींद आ जाती है लेट आती है ना हाँ तो रात को सोते समय विचार नहीं करना ब्रेक लगाना रात को सोते समय विचार पे ब्रेक लगाना है कई लोगों को ये समस्या है जैसे आप बता रहे हैं ना नींद नहीं आती बहुत देर तक नींद नहीं आती कई लोगों को ये समस्या है रात को देर तक दो दो घंटा नींद नहीं आती क्यों नहीं आती इसलिए नहीं आती कि जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो वो कोई ना कोई प्लानिंग शुरू कर देते हैं कोई ना कोई योजना कोई ना कोई विचार ऐसे कोई ना कोई चैप्टर छेड़ देते हैं फिर वो दो घंटे चलता है फिर नींद थोड़ी आएगी कोई भी चिंतन नहीं करना अब सोना है ईश्वर का चिंतन करने के लिए पूरा दिन है दिन में करो ना अब रात को सोना है इसलिए तो शयनकालीन मंत्र बोलते हैं तन में मना शिव संकल्प मस्तु अब हम सोएंगे यद जागृत हो दूर मदयी तो अब हम सोएंगे अब सोने का काम है अब विचार नहीं करना दिन भर पूरा बड़ा, 12-15-18 घंटे खूब विचार करो अब रात को सोना बोलिए माता जी करते करते करते हैं नींद में सपने में बोलते रहते हैं। तो ये स्वप्न क्यों आते हैं हैं हाँ स्वप्न जो आते हैं एक व्यक्ति ने पूछा ये स्वप्न आते क्यों हैं तो उसका उत्तर है कि जब नींद कच्ची होती है तब स्वप्न आते हैं जब गहरी नींद होती है तब नहीं आते गहरी नींद में स्वप्न नहीं आते कच्ची नींद में आते और जब हम रात को सोएंगे दस बजे तो दस बजे तक तो जाग रहे थे अभी तो जागरण ना तो जागृत अवस्था से जब गहरी नींद में जाएंगे तो बीच में कच्ची नींद आएगी जागरण से पहले कच्ची निद्रा फिर गहरी नींद ऐसे आएगी और रात भर 6 घंटा सोते रहेंगे और जब सुबह तक नींद पूरी हो जाएगी फिर वापस जागेंगे तो गहरी नींद से जब जागरण में आएंगे तो फिर बीच में कच्ची नहीं आएगी ऐसे दो बार नींद कच्ची होती है एक सोते समय एक सुबह उठते समय तो जब नींद कच्ची होती है तो अधिकतर स्वप्न उसी समय आते हैं या तो सोते समय आएगा आप 10 बजे सोए तो सवा 10 के आसपास स्वप्न आ जाएगा अभी नींद कच्ची है तो दस पाँच मिनट में ही 15 मिनट में ही स्वप्न शुरू हो जाएगा और अगर नहीं आया और आप गहरी नींद में चले गए तो अच्छी बात है फिर सुबह चार बजे तक जब नींद पूरी हो जाएगी अब उठने का समय होगा तो गहरी नींद से फिर पहले कच्ची नींद होगी और फिर जागर जागरण होगा तो उस समय भी स्वप्न आते हैं बहुत से लोगों को सुबह सुबह आते हैं सपने और वो फालतू बातें लोग कहते हैं सुबह जो सपना आता है वो सच्चा होता <laughs> है ये सब गड़बड़ ऐसा कुछ नहीं होता सपने आते ही सुबह या तो रात को सोते समय या सुबह उठते समय इसी टाइम पे तो आते हैं जी तो भी तो भी हो जाती है क्या होती है भी वस्ता हाँ हाँ तो अच्छा चंडीगढ़ गया बजे बजे को तो ठीक है मैं, लगा, मैं पता नहीं ठीक है ठीक है अच्छा बाहर तो मैं नीचे जाऊंगा। उस समय और कोई नहीं था वहाँ जिस घर में सोए जिस रूम में सोए उसमें आप अकेले ही थे और आपको ऐसा लगा की यहाँ बहुत सारे लोग हैं स पड़ोस के कमरों में से आपने तो खेला था एक बात तो आप गहरी नींद से एकदम उठे ना तो जब व्यक्ति गहरी नींद से उठता है तो उसको वापस होश में आने में थोड़ा टाइम लगता है तो उस समय अचानक जब गहरी नींद खुल गई प्रेशर से तो फिर वो ऐसा होता कभी कभी होता है ऐसा कभी कभी होता है इसलिए एकदम उठते ही एकदम नहीं भागना चाहिए आदमी को पहले एक आधा मिनट बैठना चाहिए नींद खुल के देखना चाहिए मैं कहाँ हूँ मुझे तो रोज़ देखना पड़ता है सुबह उठता हूँ पहले ये सोचता हूँ मैं हूँ कहाँ <laughs> मुझे क्यों सोचना पड़ता है मेरी यात्राएं चलती रहती है कभी दिल्ली में कभी पंजाब में कभी हरियाणा में कभी बंबई में कभी कहाँ मुझे तो पहले उठ के ये देखना पड़ता मैं हूँ कहाँ पर फिर एक मिनट आधा मिनट देखता हूँ फिर समझ में आता हाँ हाँ अभी तो गुजरात में हो अभी रोजड़ में हूँ अभी गांधीनगर में हूँ अभी बड़ौदा में हूँ अभी सूरज में हो फिर जब स्थिति ठीक हो जाती है हाँ मैं यहाँ पर हूँ फिर अगला काम शुरू होता है तो जैसे ही नींद अचानक खुलती है तो उस समय कभी कभी ऐसा होता है तो नींद खुलते ही अचानक जल्दी से नहीं चलना चाहिए थोड़ा शांति से समझ लें परिस्थिति को फिर जाना चाहिए तो उससे ये घबराहट नहीं होगी तो हम बात कर रहे थे स्वप्न की रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पर पहुंच गए उस समय आपके मन में जो विचार होगा उसका प्रभाव आपकी निद्रा पर पड़ेगा अगर आप ईश्वर का ध्यान स्मरण चिंतन करके सोएंगे तो बढ़िया नींद आएगी अच्छी नींद आएगी अच्छा विचार लेकर सोए और उससे ये प्रभाव पड़ेगा कि नींद अच्छी आएगी और स्वप्न कम आएंगे आएंगे तो सही स्वप्न तो सबको आते हैं तो स्वप्न कम आएँगे और आएंगे तो अच्छे आएंगे क्योंकि हम अच्छा विचार लेकर सोए थे तो उसका हमारे मन पर इस तरह से परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है और यदि कुछ उल्टा सीधा विचार लेकर सो गए रात को सोते समय आखिरी विचार कोई उल्टा सीधा था लड़ाई झगड़े का रागद्वेश का तो पहले तो उस विचार से घंटा भर नींद नहीं आएगी और फिर जब आएगी तो वो उल्टा सीधा ही सोच कर सोए तो फिर सपने भी ऐसे ही आएंगे लड़ाई झगड़े के मारपीट के ऐसे ऐसे घबराहट वाले तो इसलिए हमारे ऋषियों ने यह विधान किया कि सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करके सोएँ अच्छा विचार लेके कर सोएं मन को शुद्ध करके सोएँ ताकि स्वप्न कम आए और आए तो अच्छे स्वप्न आए खराब स्वप्न नहीं आए तो इस प्रकार से हमें सोना चाहिए और ईश्वर का चिंतन करके सोना चाहिए और जिनको ये समस्या है घंटे दो घंटे नींद नहीं आती उसके लिए एक उपाय बताता हूँ जब आप बिस्तर पर जाएंगे रात को तब तीन काम करने पहला काम लाइट बंद दोहराएंगे पहला काम लाइट बंद दूसरा काम आँख बंद दूसरा आँख और तीसरा है विचार बंद तीसरा बस यही तो कठिन है यही तो नहीं होता इसलिए निंदगाय हो जाती है। दो काम आसान है लाइट बंद कर सकते हैं आप आंख भी बंद कर सकते हैं पर विचार को बंद करने में कठिनाई आती है वो जल्दी से बंद नहीं होता उसको बंद करने का भी एक उपाय है पाँच मिनट तो बिस्तर पर बैठ के ऐसे आसन लगा के ईश्वर का ध्यान कर लें गायत्री मंत्र का पाठ कर लें उससे क्या होगा वो फालतू विचार सारे हट जाएंगे जो विचार परेशान कर रहे थे वो विचार हट जाएंगे और गायत्री मंत्र का प्रभाव हो जाएगा बस उसके बाद फिर अपना बिस्तर पे लेट जाएं, दाई करवट या बाई करवट जो आपको ठीक लगे उस करवट से लेट जाएं। सीधे नहीं लेटें करवट से लेटें दो चार मिनट कमर सीधी करनी हो तो भले ही लेटें सीधे दो चार मिनट के बाद जब थोड़ा विश्राम हो जाए फिर करवट से सोएं दाई से या बाई से किसी भी करवट से सोएं और जब तक नींद नहीं आए गायत्री मंत्र का ही पाठ करते रहें दूसरा विचार नहीं करना गायत्री मंत्र का ही पाठ करना तो थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी एक बार बड़ौदा के किसी सज्जन ने मुझसे ये समस्या रखी कई वर्ष हो गए मैंने उनको ये उपाय बताया 10 दिन में उनका टेलीफोन आया गुरुजी, आपका उपाय बिल्कुल सिर्फ सफल हो गया अब बढ़िया नींद आती है दस दिन में उनको अच्छा लाभ हो गया और बहुत लोगों को बताया तो बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ इस तरह से आप भी इसका प्रयोग करें आपको भी लाभ होगा तो ये फालतू विचार बंद करने उसके स्थान पर गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दें। बस धीरे धीरे नींद आ जाएगी अच्छी नींद आ जाएगी जी है तो हाँ ऐसा लगता है ना रात को सोते समय हाँ उसका कारण हमने ये देखा कि कई बार आदमी सोते सोते हाथ यहाँ छाती पर रख लेता है और ऐसे सो जाता है उसका दबाव पड़ता है तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है जब सांस लेने में दिक्कत आती है तब ये महसूस होता है ऐसा तो ये भी ध्यान रखें कि आप सोते समय हाथ को छाती पर नहीं रखें साइड में रखें और जैसे करवट से सोएंगे तो फिर वो समस्या अपने आप ही हट जाएगी तो करवट से सोने की कोशिश करें चाहे दाई करवट सोएँ चाहे बाई करवट सोएँ सीधे ना सोए करवट से सोए नींद भी अच्छी आती है उस पर नींद भी अच्छी आती है और ये समस्याएं नहीं होती तो हम बात कर रहे थे आ, बात तो हमारी चल रही थी आत्मनिरीक्षण की तो हम अपना निरीक्षण करें परीक्षण करें सारा दिन निरीक्षण परीक्षण करें सावधान रहें कोई भी जो भी विचार हम मन में उठाएं, उसको चेक करें ये विचार ठीक है या गलत ठीक है तो मन में रखें गलत है तो उसको वहीं से वहीं निकाल दें तो आपके मन में पूरा दिन शांति रहेगी आनंद रहेगा आप प्रसन्न रहेंगे मस्त रहेंगे कोई चिंता नहीं टेंशन नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष नहीं इस तरह से पूरा दिन अच्छा रहेगा और इसका प्रभाव आपको सुबह और शाम ध्यान उपासना पर भी पड़ेगा यदि आप पूरा दिन मन पर नियंत्रण रखते हैं मन को देखते रहते हैं उसको चेक करते रहते हैं गलत विचारों को रोकते रहते हैं हटाते रहते हैं अच्छे विचारों को मन में स्थापित रखते हैं तो शाम की उपासना आपकी बहुत अच्छी होगी और ऐसे ही रात को ईश्वर का ध्यान चिंतन करके सो गए सुबह उठते ही सबसे पहला विचार ईश्वर का आएगा जो विचार आप रात को लेकर सोएंगे सबसे पहले उठते ही वही विचार शुरू होगा इसलिए सोते समय बहुत सावधानी का प्रयोग करें कोई ख़राब विचार गलत विचार कोई लड़ाई झगड़े का राग द्वेष का विचार न रखें अच्छा बढ़िया शुद्ध विचार लेकर के सोएं, तो रात को नींद भी अच्छी आएगी स्वप्न भी कम आएंगे कोई आएगा स्वप्न तो अच्छा आएगा और सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर याद आएगा बस फिर आप समझ जाएंगे फिर अपने मन पर दोबारा नियंत्रण कर लेंगे और फिर अच्छे अच्छी दिनचर्या करते जाएंगे इस तरह से हमको अभ्यास करना चाहिए तो अब थोड़ा संक्षेप से आत्मनिरीक्षण भी कर लें जैसे हमने कल किया था मैं संक्षेप से आपसे प्रश्न पूछता हूँ तो आप अपना उत्तर हाथ ऊंचा करके बताते रहेंगे तो आज चार बजे जो सुबह घंटी बजी उस घंटी बजने के बाद भी जो लोग सोते रहे वो हाथ ऊंचा करेंगे जो रात सुबह चार के बाद भी सोते रहे ठीक है और जो आज व्यायाम की कक्षा में नहीं आए वो हाथ ऊंचा करेंगे व्यायाम की कक्षा में नहीं आए ठीक और सुबह उपासना की कक्षा में नहीं आए जो सुबह जो उपासना प्रशिक्षण चलता है उसमें जो नहीं आए ठीक है और जो देर से आए वो हाथ ऊंचा करेंगे ठीक और यज्ञ में जो आए ही नहीं वो हाथ ऊंचा करेंगे यज्ञ में जो नहीं आए अच्छा जो देर से आए वो हाथ ऊंचा करेंगे हवन में देर से आए ठीक है और बाकी दिन घर की जो कक्षाएं थी उन कक्षाओं में जो देर से आए वो हाथ ऊंचा करेंगे ठीक है जो शाम को उपासना वाली कक्षा में नहीं आए वो हाथ ऊंचा करेंगे ठीक है आज जिन्होंने भोजन स्वादिष्ट होने के कारण अधिक खा लिया वो हाथ ऊँचा करेंगे भोजन अधिक खाया ठीक है और किसी ने भोजन झूठा छोड़ दिया हो तो हाथ ऊँचा करेंगे पूरा नहीं खाया लेकर और झूठा छोड़ दिया ठीक है अच्छा मन में किसी ने गुस्सा किया हो क्रोध किया हो तो वो हाथ ऊँचा करेंगे मन में किसी दूसरे के प्रति गुस्सा किया हो मन में ठीक है और वाणी से गुस्सा किया हो कुछ कठोर भाषा बोली हो कोई नहीं ठीक है और आज किसी ने झूठ बोला हो तो हाथ ऊँचा करेंगे जिसने झूठ बोला हो जल्दबाजी में या अनजाने में कोई झूठ निकल गया मुँह से फिर मैं निकल गया ही कहूंगा आप तो यही भाषा बोलते हो निकल जाता है चलो जल्दबाजी में निकल गया हो तो कोई नहीं ठीक अच्छा आज दूसरे की वस्तु बिना पूछे प्रयोग की हो किसी ने तो हाथ ऊँचा करेंगे अच्छा आज तो सुधार दिख रहा है भाई आज तो कल से सुधार है अच्छी बात बहुत बढ़िया कल रात को नींद ठीक आ गई सबको कोई रात को दिक्कत तो नहीं हुई चलो बहुत अच्छी बात उसके कारण नींद कम आती होगी न तो वो खराटे वाली समस्या भी सीधा लेटने पर ज़्यादा होती है हाँ जब कमर सीधी रखते हैं ना जमीन पर कमर लेट कमर के सारे सोते हैं तो फिर खराटे भी ज़्यादा आते हैं करवट से सोएंगे तो कम आएंगे और सोते समय ये ध्यान रखें गर्दन सीधी आएगी कई बार ऐसे मुड़ जाती है गर्दन तो सांस लेने में दिक्कत आती है जब सांस में दिक्कत आती है तो खराटे शुरू हो जाते हैं और सांस तो लेनी है तो ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी तो जब गर्दन टेढ़ी मुड़ जाती है सोते तो तो सोते तो तो तो तो तो तो पता नहीं चलता तो फिर ज़बरदस्ती जब सांस खींचते हैं तो खराटे शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा सावधानी से सोएँ गर्दन सीधी रखें करवट से सोएँ ताकि खराटे आदि की समस्या से बचे रहें थोड़ा पानी पी कर के गला साफ करके गले में कई बार का पड़ जाता है उसके कारण सांस में दिक्कत आती हो फिर खरटे शुरू हो जाते हैं तो ये छोटी-छोटी सावधानियां हैं इतना भी करेंगे तो आप बहुत सारी उस समस्या से बच सकते हैं अच्छा और कोई इसके अतिरिक्त आपने गलती की हो स्वयं बताना चाहें तो बता सकते हैं हाँ जी बताइए घर का? काम याद आ गया अच्छा अच्छा फिर याद ही आया ना बस।, बस और तो कुछ नहीं किया ठीक है कोई बात नहीं हाँ बोलिए मत नींद आ आवेद कब अच्छा सुबह के समय ठीक और कोई बताना चाहें हाँ बताइए पूरा मौन हाँ आज मौन का तो पूछा ही नहीं हाँ जिस जिसने मौन का नियम तोड़ा हाथ ऊंचा करेंगे जिन्होंने मौन का नियम तोड़ा हाँ इसमें थोड़ी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत कठिन है मौन रहना बहुत कठिन है कक्षा में बोल सकते हैं कक्षा में जैसे आप बोल रहे हैं कोई बात पूछनी है शंका है प्रश्न है कक्षा में पाठ पढ़ते समय बोल सकते हैं बस यहाँ से कमरे से इस विशाल भवन से बाहर निकले और मौन शुरू तो यही तो तपस्या यही तो साधना है कि हम मौन रह सकते हैं या नहीं वाणी पर संयम करेंगे मन पर संयम करेंगे बाकी इंद्रियों पर संयम करेंगे तो यही साधना है मन का नियंत्रण करना है इंद्रियों का नियंत्रण करना है वाणी का नियंत्रण करना है सब चीज़ों का नियंत्रण करना है ये अभ्यास है यहाँ चार पाँच दिन आपको शिविर में ये अभ्यास कराया जा रहा है यहाँ पर क्या है वातावरण भी सबका एक जैसा है तो एक दूसरे को देखा देखी थोड़ा माहौल भी बन जाता है भाई सारे मौन बैठे हैं तो मैं क्या बोलूँगा चलो मैं भी चुप करता हूँ अब मैं अकेला बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ये सारे कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ तो देखा देखी दूसरे का प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर ये यह मौन रखना आसान हो जाता है और बाकी सारे कार्यक्रम इस वातावरण के कारण से फिर सरल हो जाते हैं अब घर में आप अकेले होते हैं तो अकेले में तो मूड ही नहीं बनता वो सारे तो बोल रहे हैं मैं अकेला कि चुप कैसे रहूँ फिर वह मूड नहीं बनता इसलिए लोगों को ये थोड़ी दिक्कत आती है वो तो कहते हैं जी आप यहाँ सिखाते हैं पाँच दिन यहाँ सीख कर जाते हैं और घर जाते हैं थोड़े दिन उसका असर रहता है <laughs> फिर हम ऐसी बता रहे थे जब शिविर में जाते हैं तो बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है घर आते एक दो तो महीने में सब बैटरी डाउन हो जाती है फिर वापस वहीं के वहीं अच्छा वाह बहुत अच्छी बात तो माताजी ने दो महीना मौन किया बहुत बढ़िया उसका प्रभाव पड़ा होगा लाभ हुआ होगा तो अच्छी बात है ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए तो यहाँ थोड़ा अभ्यास करके जाएं तो फिर घर जाके भी आपका कुछ तो होगा दो महीने तक तीन महीने तक उसका प्रभाव रहेगा फिर दो चार महीने में बैटरी डाउन हो जाएगी फिर अगली बार फिर आ जाओ या हम आ जाएँगे आपके इलाके में कभी हम आ जाएंगे कभी आप आ जाएँ तो ऐसे दो चार छः महीने में कुछ ना कुछ आवृत्ति होती रहेगी तो ऐसे ऐसे अभ्यास बनता रहेगा बैटरी चार्ज होती रहेगी तो हम आगे बढ़ते रहेंगे जी आपस में इंटरेक्शन के लिए आपस में बातचीत करने के लिए वो आखिरी दिन करेंगे जब शिविर समापन हो जाएगा ना उसके बाद छोड़ दे देंगे आप खूब बात करें खूब बात करेगा मतलब कोई आध्यात्मिक चर्चा हाँ आध्यात्मिक चर्चा।, चर्चा।, चर्चा या परिचय तो हमने इसलिए पहले दिन करा दिया हाँ कोई एड्रेस लेना हो वो अंतिम दिन जब शिविर समापन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको छूट है मिलना जुलना बात करना परिचय लेना एड्रेस लेना फ़ोन नंबर लेना जो भी है वो आप आखिरी दिन कर सकते हैं उस दिन आपको छूट दे दें तो अभी तो थोड़ा साधना का समय है दो चार दिन थोड़ा अभ्यास कर लें अंतिम दिन ये काम कर लें जी वो पूछते हैं कार्यालय वालों से उनसे पूछते हैं भाई सबके फ़ोन एड्रेस अगर आप दे सकते हैं तो दे लूँ पूछता हूँ उनसे बात करूँगा ठीक है हाँ जी अच्छा लेट हो जाते, है लेट हो जाते हैं हाँ ठीक बात है तो ये एक समस्या बिल्कुल ठीक बताई आपने कि सुबह के समय समय कम होता है नहना धोना होता है सबको अब बाथरूम एक होता है और नहाने वाले चार लोग हैं अब सब के सब नहाएंगे भी और कपड़ा भी धोएंगे फिर <laughs> दूसरा के खड़ा रहेगा तो दिनचर्या बिगड़ती है उससे तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने तो सबसे निवेदन है कि सुबह नहाने के समय सिर्फ स्नान कर लें कपड़े फिर बाद में धो लें जैसे अभी नाश्ते के बाद समय मिलेगा नाश्ते के बाद सुबह समय मिलता है उस समय कपड़ा धो लें दोपहर में भोजन के बाद धो लें उस समय तो सकते हैं स्नान के समय केवल स्नान ही करें ताकि दूसरों को भी अवसर मिले और कक्षा में लेट ना हो ठीक बताया तो इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे थोड़ी सी बात मन के बारे में मैं और बताना चाहता हूँ जो कल हमारी बात चल रही थी मन जड़ है इस बात को हजारों बार दोहराना पड़ेगा सारे दिन रटना पड़ेगा दिन में और काम भी करते रहें जैसे कोई नौकरी है कोई व्यापार है कोई और दूसरे काम है वो भी करते रहें जब वो काम निपट जाए और बीच में दो चार मिनट फुर्सत है फ्री है उस समय इस बात को दोहरा लें कि मन जड़ है मैं आत्मा हूँ मैं चेतन हूँ जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती चेतन के अधीन होकर वो क्रिया करती है ऐसे दो चार वाक्य दोहरा लें मैं आत्मा हूँ मैं चेतन हूँ मैं जैसा चाहूँगा वैसा मन को चलाऊँगा इन दो मिनट में ये बातें दोहरा लें उसके बाद अपना फिर और काम कर लें जो भी चल रहा है तो बीच बीच में घंटे दो घंटे में इस बात को थोड़ा थोड़ा दोहराते रहें तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा आपको एक प्रकार से प्रेरणा मिलेगी सेल्फ मोटिवेशन आपको स्वयं प्रेरणा मिलेगी कि मेरा मन जड़ है इसको मैं चलाता हूँ और मैं इसको अपनी इच्छा से चलाऊंगा, अपनी मर्जी से चलाऊंगा, ये मुझे घसीट कर ले जाए ऐसा नहीं होना चाहिए अभी तो लोग बहुत सारे लोग यही महसूस करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर भी मन में विचार आते ऐसी शिकायत करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं या नहीं बहुत लोगों की ये शिकायत है कि मैं नहीं चाहता फिर भी वो विचार मन में आ रहा है मैं उसको रोकना चाहता हूँ रोकता ही नहीं तो ये जो स्थिति है ये इसी कारण से है कि हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि मन मेरे नियंत्रण में नहीं है मन को मैं नहीं चलाता मन में विचार अपनी मर्जी से आते हैं अपने आप आते हैं कुछ लोग कहते हैं ये विचार अपने आप आते हैं कुछ लोग कहते हैं मन विचारों को लाता है कोई कहता है बुद्धि विचार उठाती है मन में कोई कुछ समझता है कोई कुछ समझता है तो ये सारे प्रश्न के जो उत्तर हैं ये सारे उत्तर गलत हैं न तो विचार स्वयं आते हैं ना मन लाता है ना बुद्धि लाती है ना इंद्रिया लाती है ना शरीर लाता है कोई नहीं लाता चेतन आत्मा है वो सारे विचार उठाता है तो जैसे कल दो कारण बताए थे विचार उठाने के क्या क्या बताए थे इच्छा और प्रयत्न कोई भी विचार इच्छा से और प्रयत्न से ही मन में उत्पन्न होता है बिना इच्छा के बिना प्रयत्न के कोई विचार मन में नहीं आता और ये दोनों गुण चेतन आत्मा के हैं इच्छा और प्रयत्न दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं जड़ वस्तु में इच्छा भी नहीं होती प्रयत्न भी नहीं होता तो मन जड़ है या चेतन जड़, जड़। तो फिर ये ना इसमें इच्छा है ना इसमें प्रयत्न है तो अपने आप विचार कैसे उठेगा नहीं उठेगा तो आत्मा ही विचार उठाएगा ये इच्छा भी आत्मा की और प्रयत्न भी आत्मा का दोनों गुण चेतन आत्मा के हैं आत्मा इच्छाएं करता रहता है सुबह बताया था इच्छाएं क्यों करता है उसके संस्कार वैसे हैं संस्कारों के कारण वो इच्छाएं उठाता रहता है नया क्यों चाहता है इसलिए कि पुराने में सुख नहीं मिल रहा पुराने से बोर हो गया इसलिए कहता है नई चीज लाओ एक कार खरीद ली छह महीने साल भर में उससे बोर हो गए इसलिए कहते नई कार लाओ फिर और नई कार खरीद ली साल भर में दो साल में उससे बोर हो गए गे, फिर कहेंगे नई कार लाओ पिछली वस्तु में सुख मिलना छूट गया बंद हो गया इसलिए उसको नई की इच्छा होती है उसको चेंज परिवर्तन चाहिए पिछली वस्तु से वो बोर हो जाता है ऊब जाता है थक जाता है कहता नई चीज लाओ और वो समझता है कि जो नई चीज़ आएगी मेरे हाथ में उसमें बहुत सुख है वो आत्मा ही उठाता रहता है उसका एक तो भोजन है ज्ञान दूसरा उसका भोजन है सुख ज्ञान भी चाहिए सुख भी चाहिए अब वो सुख को ढूंढता रहता है अगर सामने कोई वस्तु हो तो उसका सुख ले लेता है और सामने ना हो तो आँख बंद करके फिर वो स्मृतियों में कहीं सुख ढूंढता है बचपन की पुरानी स्कूल की कॉलेज की और दूसरी तीसरी वो फिर पुरानी स्मृतियां उठाता रहता है उसमें सुख ढूंढता है उसको हर समय सुख चाहिए है नहीं वो विचार आता है तो वहां पर ऐसा होता है कि हम हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहते कि ये विचार आए मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहते जबकि गहरी बात ये है कि हम चाहते हैं दो तरह की इच्छाएं होती हैं कितने प्रकार की एक होती है स्थूल इच्छाएं और दूसरी होती है सूक्ष्म इच्छाएं ऐसे दो तरह की इच्छाएं होती हैं अब जो स्थूल इच्छा होती है तीव्र इच्छा होती है वो तो समझ में आती है और जो सूक्ष्म इच्छा होती है वो समझ में नहीं आती जबकि वो भी इच्छा है ऐसी भी होती है जैसे मैं उदाहरण देता हूं मान लीजिए आप रोज शाम को छ बजे ध्यान में बैठते हैं आपका रोज का टाइम टेबल है रोज शाम को छः बजे ध्यान करते हैं और एक दिन दोपहर में तीन बजे एक व्यक्ति ने आपको फ़ोन किया और कहा कि मैं रात को आठ बजे आपसे मिलना चाहता हूँ आपके घर पर आऊँगा क्या आप घर पर मिलेंगे उसने पूछा आपने कहाँ बिल्कुल मिलेंगे आठ बजे हम फ्री हैं आ जाइए स्वागत है तो आप ध्यान कितने बजे करते हैं छः बजे और फ़ोन के बाद कितने बजे हुई तीन, तीन बजे और कितने बजे का अपॉइंटमेंट दिया आठ बजे का तो आठ बजे का अपॉइंटमेंट दे दिया और वो व्यक्ति बहुत ख़ास है वीआईपी है विशेष व्यक्ति है उसके लिए अच्छा स्वागत करना पड़ेगा भोजन आवाज़ कमरा और डेकोरेशन और थोड़ी सुगंध भी अगरबत्ती भी जलानी पड़ेगी अच्छा उसको वातावरण मिलना चाहिए तो ये इस लेवल का व्यक्ति है वो वी स्तर का तो आपने उसको वचन दे दिया आठ बजे आ जाएगी फिर आप अपने काम में लग गए और फिर धीरे धीरे शाम के छः बज गए तो छः बजे क्या करते हैं आप ध्यान करते हैं तो आप अपना घड़ी देख के बजे अपना बैठ गए ध्यान में तो उस दिन आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या वो जो आने वाला मेहमान उसकी तैयारी करेंगे उसको कहाँ बिठाना है क्या खिलाना है कौन सी मिठाई मंगानी है किस कमरे में बिठाना है साफ़ सफाई हुई कि नहीं हैं और उसके लिए अगरबत्ती कहाँ सी कौन सिलानी है आप उस दिन ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे उसका ध्यान करेंगे जो आने वाला है मेहमान उसका स्वागत की तैयारी करेंगे करेंगे या नहीं अब बताइए ये विचार कौन उठा रहा है आप उठा रहे हैं और अपनी इच्छा से उठा रहे हैं अभी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई मैं बात पूरी कर लूँ फिर आप पूछिएगा ये मैंने उदाहरण दिया स्थूल इच्छा का तीव्र इच्छा का उस व्यक्ति का स्वागत करने की इच्छा आपकी तीव्र है क्योंकि वो खास आदमी है उसको प्रसन्न करके भेजना है नाराज नहीं होना चाहिए उससे बहुत सारे काम निकालने उनको जिससे काम निकालने है तो उसको खुश तो रखना ही पड़ेगा तो इसलिए जब उससे काम निकालना है तो उसको खुश रखना पड़ेगा जब खुश रखना है तो उसके लिए स्वागत की तैयारियां भी करनी पड़ेगी तो उस दिन आप ईश्वर का ध्यान कम करेंगे और उसके स्वागत की तैयारी ज़्यादा करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये विचार तो मैं ही उठा रहा हूँ ये तो आ जाएगी ना समझ में ये आपको क्यों समझ में आ गई यहाँ आपकी तीव्र इच्छा है अब दूसरा उदाहरण जहाँ सूक्ष्म इच्छा होती है वहाँ पर पता नहीं चलता कि हम उठा रहे हैं ये तो समझ में आ गया कि हम उठा रहे हैं अब सूक्ष्म इच्छा वाली कैसे होती उदाहरण आप बैठ के यहाँ ध्यान करने यहाँ रोजड़ में ध्यान करने बैठ गए गायत्री मंत्र का पाठ शुरू किया ओम भूर्भुव स्वाह तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्मही बस यहीं तक पहुँचे थे और आपको बैठे बैठे अचानक मुंबई की चौपाटी आ गई पाँच वर्ष पहले कभी बंबई जुम्मी चौपाटी पर गए थे और शाम का दृश्य था शाम का समय था बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सूर्य डूब रहा था साढ़े छः बज रहे थे बड़ा अच्छा मौसम था बहुत सारे लोग सैर कर रहे थे कुछ दुकानें लगी थी भेलपूरी वाले भेलपूरी बेच रहे थे सिंह चने वाला सिंग चना बेच रहा था एक बच्चा गुब्बारे बेच रहा था अब आपको पूरा दिन याद आ जाएगा चौपाटी का मिनट तक आप उस स्मृतियों में घूमते रहेंगे चौपाटी की फिर पाँच मिनट बाद आपको ध्यान आएगा अरे ये क्या हुआ हम तो रोजड़े में बैठे थे ध्यान कर रहे थे चौपाटी बंबई कहाँ से आ गई फिर आपको काफ़ी देर के बाद ध्यान आएगा फिर आप करेंगे अरे अरे इसको रोको अभी नहीं अभी नहीं अभी, नहीं, अभी ध्यान कर अभी ध्यान का समय है अभी इस स्मृतियों को रोको तो आपने वो स्मृतियाँ बंद कर दी और फिर वापस आके लौट के वहीं ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेम्यम भर गो देवस्मो न प्रचोदयात अब एक बार मंत्र पूरा कर लिया और अब दिल्ली के चांदनी चौक की स्मृतियां शुरू हो जाएंगी अब कई मिनट उसमें निकल जाएंगे फिर आपको लगेगा ये क्या तमाशा है हम नहीं चाहते ये बिचार आए फिर भी आते हैं तब ऐसा लगता है तो जब नियम ये कहता है कि जब तक आप बटन ऑन नहीं करेंगे तब तक पंखा नहीं चलेगा ये तो नियम स्पष्ट है सबको समझ में आ रहा है कि बटन चालू करेंगे तो ही पंखा चलेगा अब कभी कभी क्या होता है एक व्यक्ति रोज अपने कमरे में आता है और कमरे में घुसते ही क्योंकि गर्मी का मौसम है घुसते ही पहले उसका हाथ बटन पे जाएगा पंखा चलाएगा फिर वो के बैठेगा अंदर अब रोज़ उसकी आदत है घुसते ही वो बटन दबाता है फिर अंदर बैठता है एक दिन क्या हुआ कुछ विचार में डूबा हुआ था और अपना रूटीन से ताला खोला अंदर घुसा बटन दबाया पंखेगा और बैठ गया वो अपने विचारों में डूबा हुआ था फिर कुछ देर बाद विचार पूरे हो गए तो उसका ध्यान गया अरे ये पंखा कौन तो से चल रहा है मैंने तो चलाया नहीं उसको लगता है मैंने तो पंखा चलाया नहीं क्या मैं सुबह ही चलता छोड़ गया था उसको ऐसा संशय होता है जबकि वो सुबह नहीं छोड़ के गया था अंदर घुसते ही उसने बटन दबाया और पंखा चला और उसको पता नहीं चला उसी ने चलाया था क्योंकि वो और विचारों में डूबा हुआ था इसलिए उसका ध्यान नहीं गया कि मैंने ही पंखा चलाया और अभी अभी चलाया ऐसा कभी होता है या नहीं तो जब विचार उठाते हैं तो सारा दिन ऐसे ही होता है सारा दिन यही होता है हम डूबे रहते हैं कहीं और बातों में और हम विचार उठाते रहते हैं बटन दबाते रहते हैं फिर कहते हैं साहब ये विचार क्यों आ गए अरे आप ही तो उसका बटन दबा रहे हैं पंखे का आप ही इच्छाएँ उठाते रहते हैं फिर उस उस इच्छा के अनुसार प्रयत्न करते रहते हैं और विचार शुरू हो जाते हैं वो इच्छाएँ सूक्ष्म होती हैं इसलिए आज पकड़ में नहीं आती आज पता नहीं चलता कि ये सारे विचार हम उठा रहे हैं बंबई की चौपाटी का विचार हमने उठाया दिल्ली के चांदनी चौक का विचार हमने उठाया करनाल और कुरुक्षेत्र का विचार हमने उठाया ये पता नहीं चलता अभी पंद्रह बीस साल रोज़ मेहनत करें और रोज़ चेक करें कहाँ से आ रहा है विचार बैठ करके यही देखें दिन में दो दो पाँच पाँच दस दस मिनट कई बार बैठें जब फ्री हों फसत में तब बैठें और चेक करें ये विचार कहाँ से आ रहा है तो आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कोई विचार नहीं आ रहा कहीं से भी नहीं आ रहा मैं उठा रहा हूँ मैं जो इच्छा करता हूँ वही विचार उठता है अब मैं इच्छा नहीं करूँगा कोई विचार नहीं उठेगा इस तरह के प्रयोग करें एक्सपेरिमेंट करें आपको थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा कि हमारी इच्छा से विचार उठते हैं कभी हमारी इच्छाएँ तीव्र होती हैं स्थूल इच्छाएँ होती हैं तो समझ में आती हैं कि हम विचार उठा रहे हैं जैसे उसकी स्वागत की तैयारी कर रहे थे और ये बम्बई चौपाटी और दिल्ली का विचार वो भी हमने ही उठाया था हमें पता ही नहीं चला हमने कब इच्छा उठा ली वो इच्छा सूक्ष्म थी इसलिए समझ में नहीं आई तो लंबे समय तक अभ्यास करने पर ये भी समझ में आने लग जाएगा सब समझ में आएगा जितना सावधान रहेंगे जितना बारीकी से परीक्षण निरीक्षण करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि हम ही विचार उठाते हैं तो दस बीस साल के बाद फिर और सावधानी आ जाएगी फिर आप और रोकेंगे तब वो विचार रोकेंगे रोकेंगे कैसे उसका एक पूरा लंबा विज्ञान है उसको हम कल बात करेंगे तो इस पर हम बाकी चर्चा कल करेंगे आज समय समाप्त हो गया तो आज की इस सभा में हमने आत्मनिरीक्षण किया और ये समझने का प्रयास किया कि मन जड़ है मन में कोई विचार अपने आप नहीं आते आत्मा इच्छा और प्रयत्न से विचार उठाता है ये दोनों गुण चेतन आत्मा के हैं जड़ वस्तु में ना इच्छा होती है न प्रयत्न होता है मन जड़ है इसलिए स्वयं कोई विचार नहीं उठाता विचार कोई वस्तु नहीं है वो तो एक एक क्रिया मात्र है वो आत्मा उस विचार को उठाता है और वो मन में क्रिया होती रहती है विचारों की उठने की तो अब समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं बाकी चर्चा कल करेंगे